श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्वैतानंद श्री गोपाल चंद्र घोष काफी उम्र में श्री राम कृष्ण के पास आए थे त्यागी भक्तों में उनकी आयु सबसे अधिक थी यहाँ तक कि वे ठाकुर से भी कुछ वर्ष बड़े थे इसलिए तथा उसी नाम के एक दूसरे भक्त के साथ उनका पार्थक्य दर्शाने के लिए ठाकुर ने उन्हें बूढ़े गोपाल या मुरब्बी बुजुर्ग नाम दिया था भक्तों के बीच में गोपाल दादा या गोपाल दा के नाम से परिचित थे संन्यास के बाद उनका नाम स्वामी अद्वैतानंद हुआ पर यह नाम अधिक प्रचलित नहीं था ठाकुर के पास आने के पूर्व गोपाल दा की पत्नी का देहांत हो गया था पत्नी वियोग के भीषण शोक में गोपाल दा को पहली बार समझ में आया कि यह संसार अत्यंत अनित्य है इस वैराग्य के फल स्वरूप उनका मन संसार से परे नित्य सत्य की खोज में भटकने लगा उन दिनों उनके सिंथी निवासी मित्र श्री महेंद्र कविराज दक्षिणेश्वर आया जाया करते थे उन्होंने गोपाल दा की ऐसी मनस्थिति देख कर उन्हें ठाकुर के बारे में बताया तत्पश्चात गोपाल श्रद्धापूर्वक महेंद्र के साथ शांतिदाता श्री कृष्ण का दर्शन करने को आए कविराज महेंद्र पाल के साथ इस प्रथम दर्शन के समय गोपालदा को अपने शोक निवारण के बारे में आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दी अतः उस दिन उनके मन में ठाकुर के प्रति कोई विशेष श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई उन्होंने सोचा कि ये साधारण साधुओं की ही तरह एक साधु है परंतु मित्र ने उन्हें छोड़ा नहीं और गोपालदा का अशांत मन भी इस निराशा को ही अंतिम बात नहीं मान सका साथ ही मित्र की युक्तियाँ भी बिल्कुल निस्सार नहीं थीं महापुरुषों को क्या एक दिन में पहचाना जा सकता है भीतर का रहस्य समझ पाने के लिए उनके साथ घनिष्ठ रूप से मेलजोल करना पड़ता है अतः गोपाल पुनः मित्र के साथ दक्षिणेश्वर आए प्रियजन के वियोग का शोक कितना गंभीर होता है यह प्रारंभ में तो विषादग्रस्त व्यक्ति स्वयं भी नहीं समझ पाता परंतु जब उपयुक्त चिकित्सक उसे धीरे धीरे स्वस्थ कर देता है तब कहीं उसकी समझ में आता है कि ऐसा चिकित्सक मिले बिना इस प्रकार के रोग का उपशम होना असंभव है द्वितीय बार श्री रामकृष्ण के निकट आकर गोपाल उनके स्नेह पास में बंध गए और इसी पास ने क्रमशः दृढ़ होकर उनके सारे सांसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न कर डाला ठाकुर को उन्होंने अपने शोक के सहभागी के रूप में पाया तथा उनके मुख से निरंतर ईश्वरीय वार्तालाप सुनते हुए एवं वैराग्य की प्रेरणा पाते हुए उनकी समझ में आ गया कि इस संसार रूपी माया मरीचिका से मुग्ध जीव के लिए वैराग्य ही एकमात्र रामबाण औषधि है संसार के सारे संबंध माया परक है और केवल श्री गुरुदेव का चरण स्पर्श ही जीवन का एकमात्र संबल है जो मानव को इस क्षणभंगुर संसार से परे ले जाता है अब से गोपाल ने पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण का ही आश्रय ग्रहण किया इसके एक और जहाँ ठाकुर की महिमा का परिचय मिलता है वहीं दूसरी ओर गोपालदा के शुद्ध सत्वभाव का भी अद्भुत प्रमाण प्राप्त होता है क्योंकि पत्नी विियोग तो बहुतों को होता है परंतु फलस्वरूप फर गुरु का सानिध्य प्राप्त करना तथा संसार त्याग कर ईश्वर के लिए उन्मत्त हो जाना अत्यंत दुर्लभ है वैसे यह भी सत्य ही है कि उपयुक्त समय पर बाह्य वातावरण तथा मानसिक अवस्था का सामंजस्य हुए बिना इस प्रकार नवजीवन प्राप्त होना संभव नहीं होता गोपालदा के जीवन में ऐसा ही हुआ गोपालदा के पिता का नाम श्री गोवर्धन घोष था वे लोग जाति के सदगोप थे तथा उनका पैतृक निवास 24 परगना जिले के जगदल राजपुर ग्राम में था इसी ग्राम में संभवतः 1828 सौ अट्ठाईस ईस्वी के किसी शुभ दिन गोपाल दाह का जन्म हुआ था वे अधिकांशतः उत्तरी कलकत्ते के सीथी मोहल्ले में निवास किया करते थे तथा सीथी के ही वेणी माधोपाल के चीना बाजार में ब्रश मैटिंग खरहरा पावपोष आदि की दुकान में काम करते थे वेणीपाल ब्राह्मण भक्त होने पर भी शरत तथा बसंत ऋतु के उत्सव में कभी कभी श्री रामकृष्ण देव को आमंत्रित करके अपने भवन में ले जाते थे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करने के पहले एक बार इसी मकान में गोपाल दा ने उनके दर्शन किए थे परंतु वह आंतरिक दर्शन नहीं था केवल नेत्रों द्वारा दर्शन या उत्सुकता वश दर्शन मात्र था इससे उनके चित्त में वैराग्य का उदय अथवा ईश्वरोपलब्धि के लिए तीव्र उद्दीपना का संचार नहीं हुआ था फिर भी उन्होंने उसी दिन जान लिया था कि श्री राम कृष्ण सचमुच ही भगवत प्रेमिक है।